स्वच्छ हो गया कुछ वृद्धत्व के चिन्ह दिखने लगे लेकिन मनोबल इतना मन कर बहुत तेजस्वी हो गया सबकी शक्ति खूब थी उनके पास वो आ गए भगवान रामचंद्र जी की नगरी सरजू के किनारे अयोध्या से कुछ दूरी पर वहाँ सरजू के अंदर खड़े होकर वे तप करते थे कुछ ललनाएं नहाने को आई उनका स्नान आदि देखकर और मत्सियों की क्रीडा देखकर मत्स्य क्रीड़ा देखकर देख उसके मन में हो गया कि मैं भी अगर शादी करके संसार का सुख लेता तो कितना अच्छा गुरु का ज्ञान नहीं था तब तो ज्ञान का इशारा नहीं था दक्षता नहीं थी योग में जयराम जी की थोड़ी दक्षता का अभाव था सामर्थ्य बहुत था अब क्या करें वे आए उस जमाने के राजा के पास उस राजा का नाम था राजा मान चौधरी ऋषि मानधाता के राज दरबार में आए जैसे बृहस्पति इंद्र की दरबार में पहुंचे और इंद्र उठ खड़े हों ऐसे चौधरी के तप के प्रभाव से राजा मानधाता नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। बोले गुरुवर आपकी क्या सेवा योगेश्वर आपकी क्या आज्ञा है बोले आज्ञा तो और कुछ नहीं मेरे को शादी करने का विचार है और तेरी पचास लड़कियां एक लड़की दान कर देती मानदाता समझते थे, थे कि अगर इंकार करूंगा तो मेरा राजपात अफे तफे करने का इसमें सामर्थ्य है श्राप दे देगा तो मेरा कुल भी उजाड़ सकता है अगर लड़की ब्याह देता हूँ तो जिंदगी भर रहेगी इस बुढ़े के साथ जताधारी के साथ अब क्या करूं आखिर तो वो राजा था क्षण भर शांत आप बोले महाराज जो आपकी आज्ञा होगी वही होगा लेकिन हमारा राज पुल का धर्म है की लड़की जिसको वे गंती माला पहरा देख उसके साथ हम बिहार करा देते है मेरी पचास लड़कियां हैं गुरु आप जाइए स में मैं आज्ञा कर देता हूँ बच्चों को सब बैठेगी आपको तो जो लड़की पसंद करे वेदन की तरह दे मैं आपको तो फेरे फिर कन्यादान कर दूंगा तादा पानी खप जाए गुजराती में कहावत है कहा मखर मावार निकली वही सौबरी समझ गए कि राजा मेरे ऐसी राजकारण चलता है उसकी भी एकाग्रता थी सौबरी ने देखा की मेरे को बूटा देखकर लड़कियां तो नाच सकोड़ लेगी सौबरी ने अपने एकाग्रता के बल से योग बल से ऐसा शरीर बनाया ऐसा दे दिव्यमान चेहरा बना दिया और शरीर चिंतन कर दिया युवक बने का आपके दो शरीर हैं, एक ये तन शरीर और दूसरा अंदर मन शरीर तन शरीर है गाड़ी की बॉडी और मन शरीर है इंजिन एंजिन जैसी गेर बदलता ऐसी बॉडी चलती ऐसे मनो शरीर की जैसी दृढ़ता होती है शरीर तनय शरीर ऐसा बदलता है राम कृष्ण रामकृष्ण से सखी संप्रदाय की साधना करते थे और मैं सखी हूँ सखी हूँ ऐसा दृढ़ चिंतन किया तो राम कृष्ण परमंश को थोड़े ही दिनों में सखी जैसे स्त्री जैसे चेष्ट हो गई ऐसी तो कई पहलवानों को होती है कोई आश्चर्य नहीं लेकिन उनका कंठ तो भी स्त्री जैसा मधुर हो गया ऐसा भी कई जवान मधुर लड़कियों जैसा गीत गा लेते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेश दोनों का आवाज एक ही लड़का निकालता है कई लड़कों को मैंने देखा ये भी कोई बड़ी बात नहीं लेकिन रामकृष्ण परम अंश को मासिक धर्माने लग गया मैं सखी हूँ ऐसा दृढ़ चिंतन करते मासिक धर्माने लग गया तो आपके मन में जैसा दृढ़ चिंतन होता है शरीर पर भी वैसा प्रभाव पड़ जाता है तो उसकी मन की तो एकाग्रता की पराकाष्ठा की मैं दिव्य राजकुमार हूँ राजकुमार भाव का चिंतन करते ही महान तेजस्वी राजकुमार के रूप में सौब्र जशी हो गए लड़कियां देखती है तो उनका चित्त मोहित हो गया वो बोलती है मैंने पहले पसंद वो बोलते मैं मैं ऐसे करके पचास हो गए पचास अपना हेत अपना स्नेह उन पर निछावर कर चुकी अब तो राजा को वचन के अनुसार शादी करानी एक सौबरी युवक और पचास मान की लड़कियों के साथ शादी बारात गई लेकिन राजा तो सिर कूटने लगा सौबरी ऋषि यमुना के वहाँ सर्जु के किनारे पहुंचे और अपने योग बल से पचास महल बना दी और योग बल से अपने पचास शरीर बना दिए जैसे भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण ने सोलह एक सौ और आठ विवाह किए एक विवाह अगर रोज करे तो हजार विवाह करने में तीन साल चाहिए 16000 विवाह करने में पचास साल पूरे हो जाएंगे जयराम जी तो श्री कृष्ण ने क्या करा गर्गाचार्य भी उतने और श्री कृष्ण भी उतने और एक ही दिन में निपटारा कर दिया गया योग में अद्भुत सब क्या महाराज सौबरी ने पचास महल रत्न रत्नगड़ी फर्श निवास किया और अपने भोग जगत में प्रविष्ट हो गए यहाँ मानधाता रोज दुख के आंसू बरसाता के लड़कियों को बिचारे क्या? जिन्होंने कदम नीचे नहीं रखे वो बाबा को दीक्षा मांगेगा पचासों के लिए क्या खिलाएगा उस साधूरे के पास क्या होगा हरे रे भगवान ये मेरी हालत हो गई इससे तुम्हें मर जाता तो अच्छा होता मानधाता जैसा आदमी जब दुखी रहा तो भगवान की एक अजीब शक्ति है जैसे दिया जलता उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो प्रकृति से आ जाती है बहुत गर्मी होती है तो तुरंत बादल खींच के आ जाते हैं बरसात पड़ती है ऐसे जब आदमी नितान्त दुखी होता है तो उसको दुख दूर करने के लिए दुखहारी परमात्मा कोई न कोई आयोजन करके कुछ न कुछ सहयोग दे देता है जैसे आपके मन में कईयों के मन में, में सत्संग की इच्छा होगी तो फिर भगवान ने ऐसा आयोजन करा दिया ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा की व्यवस्था होती है तो मान राजा के चित्त में जो शोभ हो रहा था तो नारद के चित्त में हुआ चलो मानधाता के पास जाए मानधाता के पास देव नारद आए और नारद जी ने देखा कि मानदाता चिंतित है सारी खबरें जान ली और नारद जी भी तो योगी थे मुनि थे देवऋषि थे नारद जी ऋषि भी थे और मुनि भी थे नारद जी ने ध्यान करके देखा देखा कि राजा नाहक दुखी है तब तक तो वहां तो महराज विस्तार हो गया सौवरी नगर की रचना हो गई पचास पत्नियां और डेढ़ सौ बेटे एक सोबरी गांव बन गया नारद जी ने कहा कि राजन आपकी लड़कियां दुखी है या सुखी है आप अभी यहाँ चिंतन करते हैं आप चलो सोबरी ऋषि के वहां बोले मैं आप जमाई के घर का पानी कैसे पीऊंगा बोले पानी नहीं पियगे मैं साथ में हूँ आप चलिए मानदाता राजा थोबरी नगर में पहुंचे और महल में जाते हैं तो अभी अभी, अभी आपके जमाई गए हैं पिताजी हम लोग बहुत खुश हैं मैं तो बहुत सुखी हूँ पिताजी जब से हम शादी करके आई तब से आपके जमाई मेरे साथ ही रहते हैं। और रिद्धि सिद्धियों के बल से सब व्यवस्था हो जाती है उनको दिक्षा मांगनी नहीं पड़ती कुछ लाना नहीं पड़ता पिताजी मैं तो इतनी खुश हूं इतनी सुखी हूं कि जगत की कोई रानी महारानी खुश नहीं होगी ऐसा करके अपने भाग की सराहना करते करते प्रथम बच्ची ने कहा कि पिताजी एक बात का दुख है कि आपका जमाई मेरे कमरे में ही रहता है मेरे महल में ही रहता तो मेरी बहनों का क्या होता होगा वही चिंता मुझे सताती बाकी सब ठीक है ऑल इज ओके बट वन इज प्रॉब्लम बाकी तो सब ठीक है एक ही प्रॉब्लम है नारद जी ने इशारा करा मानधाता को चलो दूसरी जगह दूसरी जगह महल में गए लड़की ने कहा की अब भी अभी आपके जमाई गए ध्यान के रूम में से उठकर पिताजी और तो सब ठीक है जहाँ जलाली है तीन आपके दोते हो गए ये हमको तो आपने बस जीवदान दे दिया किसी राजकुमार के साथ शादी करते शराब पीता मांस खाता लेकिन ये तो योगी है इनको तो भोग की भी ज्यादा रुचि नहीं है लेकिन फिर भी पिताजी वो सदा हमारे ही महल में रहते बाकी की उनचास बहनों का क्या होता होगा यही मेरे को चिंता है टेंशन है। एक एक महल में जाकर ऑडिट करके आए तो मानधाता चकित हो गए नारद जी को बोलते नारद जी वॉट इज क्या है आखिर नारद जी बोलते योग समान बल नहीं मानधाता ने आशीर्वाद दिया और रवाना हुए सोबरी ऋषि ने देखा कि ये समय की धारा में मैंने अपनी योग शक्ति को भौतिक सुख में खर्च दिया सुख की अपेक्षा रखी मैं दक्ष नहीं रहा श्री राम मैंने इस पचास कन्याओं को भी संसार में उतारा और मैं भी संसार में उतरा आखिर मिला क्या टेंशन बर्डन और क्या और कुरकुरियो तैयार हुई और बहुएं आएगी और बहुए के चिल्डर पैदा होंगे और क्या होगा ये तो रेलगाड़ी चली हो। और क्या सौबरी का विवेक जगा है और पचासों पत्नियों को एकत्रित करके सौबरी ऋषि कहते हैं अब मुझे फिर उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा हुई है मैं योग किया परमात्मा को पाने के लिए लेकिन ललनाओं का क्रीड़ा देखकर उनके स्नान करते समय के वस्त्र और उनके शरीर की चेष्टाएं देखकर खुला बदन थोड़ा देखकर मेरा मन नीचे आ गया और मैं अदक्ष हो गया मुझे तत्व ज्ञान होता तो ये गलती मेरे से नहीं होती अब मुझे आप क्षमा करो आपके लिए रहन सहन की मैं व्यवस्था कर जाता और मैं चला जाता हूँ अपने परम तत्व को पाने के लिए मोक्ष का साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने कहा कि आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा आपका तो बहुत बिगाड़ा है हमें तो लाभ हुआ हम किसी राजकुमार के साथ जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि मोक्ष भी पाना चाहिए हम भी तो थोड़ा पी लेती कभी हम भी थोड़ा कुछ कर लेती खा लेती लेकिन अब आपकी कृपा से हमारे चित्त में भी संसार के प्रति असारता सा ज्ञान आ रहा है संसार में कितना भी दौड़ धूप करके कितना भी इकट्ठा करो कितना भी भोगो लेकिन जिन इंद्रियों से भोग आ जाता है वे इंद्रियां भी तो शिथिल हो जाती है जो शरीर से भोग आ जाता है वो शरीर भी जलाया जाता है जिस शरीर को जलाना है उस शरीर के भोग के पीछे जीवन बर्बाद करना ये तो मूर्खों को शोभा देता है आखिर हम तो आपकी दासियाँ हैं आपकी पत्नियाँ हैं हम ऐसी मुरखता न कर ऐसी कृपा करो नाथ हम आपके साथ चलेंगे स्त्री भाव से नहीं लेकिन एक सेविका के भाव से शिष्य के भाव से बहन के भाव से चले लेकिन आप हमारा त्याग न करो तो सौरी ऋषि इस बात पर सम्मत हुए और पचास मिसिस और एक मिस्टर चले गए और फिर तत्व के तरफ गए और भगवत प्राप्ति किया थोड़ी सी अदक्षता ऐसे बड़े ऊंचाई से भी गिरा सकती है इसलिए योग में सावधानी होनी चाहिए और तत्व ज्ञान में सावधानी नहीं रही तो तत्व ज्ञान की मैं ब्रह्म हूं जगत मिथ्या है मैं ईश्वर हूं और जगत स्वप्न है ऐसा रथ अहंकार आने की संभावना है जय राम जी कहते बहुत बंद ज्ञानी बिसट ज्ञानी बिसट राम श्री राम मन फिर लुच्चा हो जाता है अपने को बड़ा ज्ञानी मान ले और दूसरे को तुच्छ इसलिए भक्ति के साथ योग का संपूत करोगे तो भक्ति में सामर्थ्य आएगा ज्ञान के साथ भक्ति को मिला दोगे तो ज्ञान में रस आएगा भक्ति के साथ ज्ञान मिला दोगे तो भक्ति दूरद्रष्टि वाली देखने वाली हो जाएगी हकीकत में भक्ति को योग से अलग नहीं कर सकते हो योग से ज्ञान योग को ज्ञान से अलग नहीं कर सकते हो और ज्ञान को दोनों से अलग नहीं कर सकते हो ये तीनों एक दूसरे के पोषक है सहायक है जो लोग लाजवाबदार है न समझ है वे ज्ञान की निंदा करते कोई भक्ति की निंदा करता कोई योग की निंदा करता है हकीकत में ये साधन एक दूसरे के पोषक है एक दूसरे की निंदा करने के लिए साधन नहीं है फिर भी कभी कभी ऊंचे साधक को उठाने के लिए कभी कभी शास्त्रों ने कहा कि अब ये नहीं वो जैसे बाल मंदिर भी पोषक है हाई स्कूल भी पोषक है और कॉलेज भी पोषक है जिसको कॉलेज ले जाना है उसको हाई स्कूल छोड़ाना है और जिसको बाल मंदिर से हाईस्कूल ले जाना है उसको बाल मंदिर छोड़ाना है लेकिन जिसको बाल मंदिर में लाना है उसके लिए तो तेनों अच्छा है भक्ति भी अच्छी है जरूरी है और ध्यान भी जरूरी है उसके साथ दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी जरूरी है नहीं तो आदमी कहीं न कहीं रुक जाता है मन में छुपी हुई सूक्ष्म कोई वासना ऊंचाई पर पहुंचे हुए भक्त को नीचे ले आएगी मन में छुपी हुई कोई न कोई अभिलाषा ऊंचाई कर्मयोगी को नीचे ले आएगी मन में छुपी हुई कोई न कोई कमजोरी अगर गुरुओं का ज्ञान नहीं सत्संग नहीं श्रेष्ठ पुरुषों का समागम नहीं है तो आदमी का मन छोटी दुनिया में बहल जाएगा जो काम करने को थे जो अभी अभी कल्याण होने की गुंजाइश थी एक बात आप और समझ ले कि पानी गर्म करते न तो नवाणु डिग्री तक गर्म होता है तब तक, तक वो बाष्पीभूत नहीं होता है अब अगर उसको आप छोड़ दो तो नवाणु में से अट्ठाणु सत्ताण पंचाणु होकर मूल स्थिति में आ जाएगा और एक डिग्री आप और गर्म करो तो वही पानी बाष्पीभूत हो जाएगा ऐसे ही साधना करते करते बीच में आप छोड़ देते हैं सतत करते करते बीच में छोड़ देते तो डिग्री फिर डाउन हो जाती है आप सतत करते रहें और जिन्होंने सतत करके और सत्य को पाया है उस पुरुषों की कृपा के आकांक्षी रहे तो आपकी गाड़ी पार हो जाएगी आपका कल्याण हो जाएगा तो मैं विनंती कर रहा हूं इसी श्लोक के इर्द गिर्द की बातें अनपेक्ष दक्ष उदासीनों ग्य चित्त को व्यथित मत होने दो जो आपने आपकी भक्ति में कई लोग आते हैं मैं आपको योग की दुनिया में ले जाना चाहता हूं जिसे कहते हैं कुंडली योग उसे सिद्ध योग भी बोलते हैं आप ध्यान से सुनेंगे उसस्य बात बताता हूं आपको आदमी जन्मता है तो बीज रूप में उसकी सब संभावनाएं होती है जैसे वटवृक्ष के बीज में पत्ते भी छुपे हैं टहनिया भी छुपी है डाले भी छुपे हैं जटाएं भी छुपी हैं और तोड़ के देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा मोर के अंडे को तोड़ के देखोगे तो पीला रस दिखेगा लेकिन उसमें मोर के पीछ भी छुपे हैं आंख भी छुपे हैं पंख भी छुपे हैं और महाराज पैर के पंजे भी छुपे मोर के अंडे में छुपे हैं कि नहीं छुपे अभी तोड़ के देखोगे तो नहीं दिखेंगे ऐसे मनुष्य मात्र में अनंत अनंत शक्तियां छुपी है बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से सात वर्ष तक के अर्थ में उसका एक केंद्र विकसित होता है जिसे कहा जाता है मूलाधार चक्र उसमें फिजिकल शरीर की नींव विकसित होती है दूसरे सात साल होते हैं तो उसका भाव शरीर विकसित होता है उसकी भावनाएं पनपती है तीसरे सात साल शुरू होते हैं तो उसकी बौद्धिक तर्क शरीर बौद्धिक शरीर का विकास होता है इसलिए चौदह साल की उम्र वाला वोट देने का या ड्राइविंग का लाइसेंस लेने का अधिकारी नहीं होता 20 18 20 के इर्द गिर्द होता है तभी उसका डिसीजन ठीक होगा इसीलिए वो वोट देने का अधिकारी या लाइसेंस लेने का अधिकारी होता है तो तीसरे सात वर्ष में आपका बौद्धिक शरीर विकसित होता है चौथे सात वर्ष में आपका हृदय केंद्र विकसित होता है पांचवें सात वर्ष में आपका कंठकूप का केंद्र विकसित होता है छठे सात वर्ष में आपका ज्ञान केंद्र विकसित होता विशेष और सात में सात वर्ष में आपका शस्त्र सार विकसित होता है सित्यु सित्यु उनचास अगर आप ठीक माहौल में पैदा हुए हैं और आप ठीक जिए हैं तो ये एक दो प्रतिशत तीन प्रतिशत ये केंद्र विकसित होंगे सित्यु सित्यु उनचास वर्ष में आप अगर ठीक जिए हैं तो आपको संसार से बैराग आ जाएगा जय राम जी अच्छा आप ठीक नहीं जिए हैं तो आप पहले या दूसरे या तीसरे शरीर में होते अब फिर थोड़ा और ढंग से समझाता हूँ आपने देखा होगा हाथी में बल बहुत है लेकिन वो फिजिकल शरीर उसका पहला केंद्र विकसित हुआ है तीसरा चौथा तो या सातवा केंद्र विकसित नहीं हुआ मजदूर में बल बहुत है ताकत बहुत है उसको पंद्रह रूपये देते हो और जो करिया काम करता है कारीगर होता है उसको आप पचास रूपये देते हो क्यों कि उसका तीसरा शरीर मजदूर की अपेक्षा ज्यादा विकसित है और करिए की अपेक्षा आप आर्किटेक्ट को इंजीनियर को या नेता को या राष्ट्रपति को ज्यादा लाभ होता है क्योंकि उसका तीसरा शरीर और ज्यादा परसेंटेज विकसित हुआ है पचास गऊ को भैंसों को एक अहिर का लड़का कंट्रोल करता है भैंसों में गधों में ताकत तो ज्यादा है लेकिन उनका फिजिकल शरीर विकसित हुआ है और अहिर के लड़के का या गधे वाले के लड़के का बौद्धिक शरीर उन पशुओं की अपेक्षा कुछ परसेंटेज ज्यादा विकसित हुआ बिल्कुल सीधी बात है इसमें आपको संदेह तो नहीं ना तो 50 50 पशुओं को एक लड़का कंट्रोल करता है या लड़के का बाप कंट्रोल करता है लेकिन तहसीलदार ने अध्ययन किया स्टडी की तो उसका तीसरा शरीर कुछ कायदे कानून के ज्ञान से और ज्यादा विकसित हुआ तो ऐसे हजारों देहाती लोगों पर वो तहसीलदार कंट्रोल करता है और ऐसे डगनों तहसीलदार पर मिनिस्टर कंट्रोल करता है तहसीलदार की विकास की अपेक्षा मिनिस्टर की बुद्धि का विकास ज्यादा हुआ है इसलिए वो उन लोगों को अपने हाथ नीचे रखता है ये सीधी बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान वहाँ बैठे बैठे भाग्य बनाता रहता है या चित्रगुप्त मोर के पांच पंख से सबका भाग्य लिखता रहता है ये तो हम लोगों की मोटी बुद्धि होने के कारण चित्रों में दिखाया जाता है कि चित्रगुप्त तुम्हारा सब कर्म लिख रहा है हकीकत में बात सच्ची भी है लेकिन जैसे हम समझते ऐसे नहीं कोई किताब पर चित्रगुप्त आपका लेखा लिखा ऐसी बात नहीं आप जो क्रियाकलाप करते हैं जो चेष्टाएं करते हैं तो आपके केंद्र पर उसकी असर होती है और उसके संस्कार क्रिएट होते हैं और जैसे संस्कार क्रिएट होते हैं, ऐसे वे केंद्र विकसित होते और ऐसी आपने योग्यता होती और ऐसा आपका भाग्य बन जाता है ऐसे आपको पद मिल जाते आप बोलते उसका भाग्य खुल गया कोई आकाश में बैठ नहीं खुला है वो केंद्र थोड़ा ऊंचा आया है तभी आपको वो पद मिला है आपकी क्षमता हुई नारायण नारायण नारायण तो जैसे मामलतदार तहसीलदार इन पोस्टों से राजा महाराजा की पोस्ट ऊंची मानी जाती तो राजा महाराजा का तीसरा केंद्र तो विकसित हुआ लेकिन उसके पास भी अगर चौथे केंद्र का रस नहीं है और वो बुद्धिमान है तो जो अनपढ़ साधु संत है उनके द्वार उन राजाओं ने खटखटाए जिनके चौथा पांचवा छठा केंद्र विकसित है वे जनक जैसे राजा अस्टावकर गुरु और याज्ञवल्क्य गुरु के चरण में गए क्योंकि उन गुरुओं के पांच छह सात केंद्र विकसित है इसलिए राजा अगर उनके पास गए तो उनकी राज्य करने की क्षमता बढ़ी इस लोक में भी सुखी है और परलोक में भी सुखी है और हिटलर और कंस जैसे तीसरा केंद्र तो विकसित हुआ और इसी भोग में फंसे रहे तीसरे केंद्र में आइंस्टीन जैसे व्यक्ति का 10 प्रतिशत वो तीसरा शरीर विकसित हुआ था साधारण आदमी के पहला केंद्र विकसित होता है दो तीन प्रतिशत चार प्रतिशत दूसरा केंद्र विकसित होता है भावमय शरीर तो जैसा भाव आ गया बीड़ी पीने का तो बीड़ी पी लिया रोने का भाव आया तो रो लिया हंसने का भाव आया तो हंस लिया हनी का भाव आया तो हनी कर लिया होते तो 25 वर्ष के हैं लेकिन वो 14 वर्ष के बच्चे से ज्यादा विकास नहीं उनका कई लोग 80 साल के हो जाते है लेकिन 15 वर्ष के बालक से ज्यादा उनका विकास नहीं और ध्रुव और प्रहलाद जैसे पांच दस वर्ष के होते हुए भी सितेर वर्ष के बुद्ध से भी आगे पहुंचे क्योंकि सातों केन्द्र खोल दिए तपस्या करके ध्यान करके मीरा ने कबीर ने और संतों ने छोटी उम्र में खोल दिए तो वो पूजे गए सित्ते वर्ष का भगत है और पंद्रह वर्ष का गुरु है सित्ते वर्ष का शिष्य है और बीस वर्ष का गुरु है ऐसा हो सकता है क्यों कि गुरु की उम्र तो बीस वर्ष है लेकिन अंदर की यात्रा उन्होंने ऊंची कर ली है और वो सितर वर्ष का है लेकिन छोटी सी यात्रा में वहां घूम रहा है कभी कभी आपने देखा होगा की जिस स्कूल में इंस्पेक्टर पढ़ के गए थे जिस स्कूल में बच्चा पढ़ा उसी स्कूल का इंस्पेक्टर होकर आया और मास्टर का आपको खड़ा हो जाना पड़ता है जयराम जी की क्यों कि मास्टर साहब उसी दायरे का पढ़ा रहे उसने आगे का पढ़ा है और आगे का कुछ किया है तो उस पोस्ट के ऊपर हो गया कभी कभी अपने हाथ नीचे के आदमी भी अपने से ऊपर हो जाते हैं ऐसा तुमने देखा होगा व्यवहार में यश में सत्ता में तो ये सब केंद्रों के ऊपर आने से आप ऊपर हो जाते हैं जयराम जी की नारायण नारायण ये बातें बड़ी रहस्यमयी है आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ने तो ये योग समझने के और सीखने के लिए तो ऋषियों के द्वार पर झाड़ू बुहारियां लगानी पड़ती सेवा चाकरी करनी पड़ती थी और कभी थोड़ा रहस्य बता दिया फिर देखा पात्र है फिर कभी थोड़ा रहस्य बता दिया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारा नारा नारा। राम नाम के कारणे सब धन दिनों रुपयों का धन यश का धन ये सब को दाव पे लगा दिया राम नाम के कारणे सब धन दिनों खोए मूर्ख जाने घटी गयो बाहर का कहीं घटता हुआ देखेगा लेकिन भीतर का धन बढ़ जाता है और भीतर का बढ़ गया तो बाहर का धन तो दास हो जाता है राम नाम के कारणे सब धन दिनो खोए मुरख जाने घट गयो दिन दिन दोनों होए या। यावर रामचंद्र चंद्र तो फिर से क्या करोगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम तो यार राम प्यार राम यार राम त्यार राम यार राम यार राम राम राम इसे प्यार करते जाओ ना जय आप राम में झूमो तो तो तुम्हारी रग रग राम की मक्ति में धुमे रहा हूं के साथ मिलकर प्यारा सा हो रहा हूं चाहों के साथ मिलकर चाहाना हो रहा हूं चाह के वातावरण से। <laughs> लेकर नाचते हैं कन्हैया बंसी लेकर नाचता है गोरांग गौरांग हरिदेव करते हुए नाचते हैं, है लेकर नाचती है नारद बिना लेकर नाचते हैं तो तुम कम से कम दो तालियां लेकर ही नाचो तो क्या हरकत है भैया